लेसन ट्वेंटी फोर पेज नंबर वन फिफ्टी वन हमें खाने की चीज चाहिए थी वह चीज खाने की नहीं है हम लोग अमीर बनने की कोशिश भी करते थे मद्रास उच्च न्यायालय मैं तमिल भाषा को अदालती कामकाज की भाषा बनाए जाने की मांग की गई आज पुस्तक मेले में भाग लेने वाले आदमी कितने होंगे शिल्प का कार्य करने वाले को शिल्पकार कहलाया जाता है किस्ती भवर में डूबने वाली थी पेज नंबर 152। इस लड़की की शादी होने को है कहा जाता है कि हड़ताल होने को है यह फिल्म तो सिफारिश करने लायक है आप तो राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं प्रवक्ता ने प्रियंका से अमरीकी राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में डिनर करने को कहा नागरिकों ने नगरपति से रास्ता चौड़ा करवाने को मांगा उसके आने पर हम खुश हो गए ऐसी चीज़ देखने में अच्छी है तब तक यहाँ रहने से तुमको क्या फ़ायदा है बांग्लादेश में बिजली गिरने से पचास से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है घर छोड़ने से पहले दरवाजे में ताला लगा दें पेज नंबर वन फिफ्टी थ्री मैं उससे विवाह करने को राज़ी हूँ मैं सब लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ मैं आपसे मिलने आया हूं। हम राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे लीग का बयालीसवां मैच देखने जाएंगे गुरु ने छात्रों को शराब पीने दी सुरक्षाकर्मी ने एक छात्रा को मेट्रो में मुस्लिम महिलाओं का मजहबी पोशाक हिजाब पहनने नहीं दिया वह लड़की समय पर यहां नहीं आने पाई वह लड़की समय पर यहां नहीं आ पाई पेज नंबर 154 एयर इंडिया के विमान में घुसे चूहे को एयरपोर्ट स्टाफ चार दिन बाद भी नहीं निकालने पा रहा है पाइपों के निर्माण के छह वर्ष बीत जाने के बाद भी बस्तीवासियों को जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं कराने पाया छतरी ले लो बारिश होने लगी है मोहन अपने दोस्त के साथ उसकी प्रेमिका को भी पसंद करने लगा है पुराने समय में आर्य को वैदिक धर्म की शरण लेनी थी सीता को राम से शादी करनी पड़ी भारत जाकर सिंह जी से मिलना यह काम परसों तक पूरा करना कमरे के अंदर धूम्र पान ना करना एक और चपाती ले आना अदालत अदालती अपूर्ति कामकाज किश्ती घुसना चपाती चौड़ा जल्दाय धूम्रपान नगरपति नागरिक न्यायालय पाइप पोशाक प्रवक्ता प्रेमिका फायदा बस्तीवासी भवर मजहबी मांग मेला राजी वैदिक शरण शिल्प शिल्पकार सिफारिश सेवा सुचारू सुरक्षाकर्मी हड़ताल हिजाब आठ अठारह अठाईस अड़तीस अड़तालीस अठावन अड़सठ अठहत्तर अठासी अट्ठानवे